यहाँ कहा गया ब्रह्माध्यास एतदेक ब्रह्माभ्यास एक ब्रह्माभ्यास विदुर्गुदा एक एत एतदेक पर एत कैसे होगा उसको स्पष्ट करने की श्रुति कहते हैं तमे धीर विज्ञा प्रज्ञा कुमण नानु ध्यान आगे बोलो धीर तमे विज्ञा धीर जो साधारण संपन्न अधिकारी तम एवं परमात्मा एवं सत्य प्रत्येक अभिन्न परमात्मा को जान करके ब्राह्मण जो ब्रह्म होना चाहता है ज्ञान होने पर ब्रह्म रूप हो जाता है प्रज्ञा कूड़ीवी तज्ञा करे अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार लगातार संतुलित प्रवाह करे बहुन शब्द न अनुध्यात बहुत शब्द का अध्यान चिंतन नहीं करे क्योंकि वहा वाणी को वाणी का विज्ञापन करे जो ब्रह्म बनना चाहता है ज्ञान से ज्ञान से तम एव विज्ञा तम का सरमात्मा एव विज्ञा परमात्मा को जान करके की अहमद सिंह ब्रह्म इसे जान करके ही प्रज्ञान कुरीबित प्रज्ञाए बुद्धि लगातार प्रवाह करे अहमद सिम ब्रह्म इसे लगातार चिंतन करे लगातार उसे चिंतन करते रहे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए बहुम शब्दान अनुध्यान अनु ध्यान चिंतन नहीं करे बहुशब्द श्रुति में कहा गया है श्रुति वाक्य है गृहदारण की माया ये के अंतर्गत है बहुत शब्द का ध्यान नहीं करे बहुत शब्द बहु है? बहु कहने का अभिप्राय जो ज्ञान का साधन उपनिषद वेदांत तो उसका तो चिंतन करे और बाकी अन्य ग्रंथ बहुत नहीं पढ़े वेदांत के लिए साधन जो आवश्यक अंग अध्ययन आवश्यक है व्याकरण आदि आवश्यक है किन्तु आव तो जितने आवश्यक वेदांत के लिए इतने चिंतन करके वेदांत का ही अध्ययन श्रवण करे बहु शब्द का चिंतन नहीं करे बहु शब्द देने से वेदांत का त्याग करने का नहीं बहु शब्द अध्ययन नहीं करे क्यों नहीं करे ही तज्पन तत तत्व अध्ययन बहु शब्द चिंतन वाणी का विज्ञापन तो कर, तो अर्थ यदि श्रवण करेंगे तो वाणी का विज्ञापन कैसे होगा ध्यान करेंगे नानु ध्यान चिंतन नहीं करो बहुत शब्द का चिंतन नहीं करे चिंतन करेंगे तो मन में ग्लानी होगी वाणी का कैसे होगा इसे दोनों है चिंतन भी नहीं करे और आध्... अध्ययन भी नहीं करे बोले भी नहीं उच्चारण भी नहीं करे बहुत शब्द उच्चारण कहेंगे तो वाणी में ग्लानी होगी इंद्रिया में और चिंतन करें तो मन में होगी इसे चिंतन भी नहीं करे और बोले भी नहीं बहुत शब्द केवल वेदांत का ही चिंतन करे अरे वेदांत का ही अन्य तत्प्रबोधन कथन उसके लिए ही चाहिए ये में कहा गया लगातार करें धीरो का अर्थ क्या है टीका में आदि साधन संपन्न धीर है ब्राह्मण का सब ब्रह्म मुमुक्षु मुख्यु है तमेव प्रत्येक रूपम परमात्मा नव प्रत्येक अभिन परमात्मा जान करके संशयादि अभाव यथावती तथा ज्ञावा संशय हो रहित होकर के प्रज्ञान को भी तो प्रज्ञा तो ब्रह्मत्मिक संत रूपम ब्रह्मात्मिक ज्ञान का संसती प्रवाह एकाग्र करे संपादन करे अनात्म गोचरान बहुन सदा न अनुध्या न अनुस्मरित अनात्म गोचरान आत्मचिंतन करने के लिए आत्म प्रतिपादक वेदांत तो शास्त्र प्रकरण उसका तो चिंतन करे उससे भिन्न अनात्म चिंतन बहुत नहीं करे उससे भिन्न ज्ञान का शासन वेदांत है उसको छोड़कर बाकी अन्य शब्द ग्रंथ बहुत पढ़े नहीं बहुत चिंता नहीं करें, बहुत अनात्म गुचरान बहुत शब्द का अनुध्यान स्मरण नहीं करें। जो ध्यान दिया न अनुध्यायात ध्यान अभिधान उपलक्षित है ध्यान से अभिधान कथन भी उपलक्षित है नाभी तथन भी नहीं करे अनात्म विषय का कुछ लोग कहते अनात्म शास्त्र को छोड़ दे शास्त्र को छोड़ देने के तो कहेंगे अरे बाकी अनात्म चिंतन कथन के लिए कोई छोड़ता नहीं उसमें बहुत चलता है अध्ययन करने कर। वो नहीं है कथन भी कुछ नहीं अनात्म विषय कथन भी नहीं करे जब श्रवण चिंतन करे तो आत्म चिंतन करे कथन करे तो आत्म विषय का अन्य चिंतन अन्य कथन नहीं करे नहीं सुने अन्यथा यहाँ कथन का कथन का क्यों ग्रहण करना ध्यान शब्द से उपलक्षण करके अन्य शब्द ध्यान वाहक विज्लापन उपते शब्द का चिंतन करें तो वाघ में क्यों विज्ञापन ग्लानिकारक होगा इसलिए अभिधान कथन भी लक्षित है न चिंतन करें न कथन करें क्यों नहीं कुतः वाहक विज्लापन ही तक हिहा तद अभिधान कथन विज्ञापन अन्य अभिधान और स्मरण दोनों वाचह जो वाच लेना मन का भी लेना वाची मन सो उपलक्षण विज्ञापन का विज्ञापन श्रम हेतु के श्रम का हेतु बहुत कथन करेंगे तो अभिप्राय कहते इतर शब्द अनुसंधाने आत्म प्रतिपादक शब्द को कर छोड़ वेदांत शब्द से अन्य शब्द का चिंता करेंगे तो मन में श्रम होगा उसका कथन करें तो वाच इंद्रिय में समा होगा oh. वाचो एवं एकाग्र प्रतिपादिका श्रुति में अभिधा एकाग्रता का प्रतिपादिका श्रुति का कथन करके अभी स्मृतिम आह स्मृतिग्रता प्रतिदन करने वाली तो मां तो मां परियुपासते परियुपासते अनियािंत मे जन पर्युपा तभीुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम मां ये ये जनम्य चिंतन अनन्य चिंत मन होकर अभिन्न होकर मेरी उपासना करते चिंतन करते नित्याभक्ता न जो नित्य अभियुक्त है सदा मक्चित है उनका योगक्ष अहम बहानू योगन करता हूँ योग है प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति इच्छा में है प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ भगवान कहते गीता में ये जना अन्य अनन्या पर कर चिंतन करते है अन्य मतलब अभिन्न होकर के अहमअस्म ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान न मद अभिन्ना सत इसी ज्ञान से मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार अभिन्न होकर चिंत मेरी उपासना चिंतन करते अहमस्मी ब्रह्म इसे परमात्मा चिंतन करते परिउपास परिता सर्वेष्व कालेश निरंतर चिंतन करते निरंतर चिंतन करे के हमेशा ही अहमअस्म ब्रह्म चिंतन करते करते मद्रूपाय वर्तनते मेरे रूप से ही रहते हैं ते ऐसा जो, है। जो है करते सदा निश्चा सदाचित मच्चित अहम चित में उनके चित्त में हमेशा निरंतर ऐसा जो है वहाम अहम कैसे तदा अन्संध्यम उनके आत्मरूप से अनुसंधान का विषय होता हुआ परमात्मा का ही चिंतन करते आत्मरूप से वो भी परमात्मा का ही चिंतन है आत्म अहम योगक्ष अलब्ध प्रापनम है योग जो अप्राप्ति की प्राप्ति योग अलब्ध का परिरक्षण रूप जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना योगक्षम वहा हामी बिखा संपादन संपादन करता हूँ निरंतर चिंतन करने पर अतः तो ही निरंतर चिंतन करना है अभिन्न मेरे अभिन्न होकर के उदाहत हो श्रुति उदा स्मृति हो तात्पर्य श्रुति वाक्य दिया स्मृति वाक्य दिया दोनों उदाहत तो दोनों का तात्पर्य कहते हैं श्रुति स्मृति मात्मेकाग्रता धिय विधत् विपरीताया भावनाया क्षया तो नित्यम भावनाया इति आत्मनि स्मृतिकाग्रता विधत् विपरीताया भावना दुने धय एकग्रता बुद्धि के एकाग्रता किसमें आत्मनि ग्रता नित्य एकाग्रता, एकाग्रता नित्यम, विधान करते हैं <coughs> भावनाया एग्रताग्रता की निवृत्ति के लिए भावनाया क्षय निवृत्ति के लिए ही विधान करते श्रृति स्मृति दिवचन विपरीत भावना निवृत्त विपरीत नैकि निवृत्ति के लिए आत्मनि सदा का ग्रहण प्रतिदयत तो, चित्त के का प्रतिपादन करते ओम। विपरिताया नहादि आत्म तो बुद्धे जगत सत्यत बुद्धिश्च कुतो विपरीत ये पहले कहा देह में अहम बुद्धि विपरीत भावना है और जगत में सत्य बुद्धि भी विपरीत भावना है क्यों विपरीत भावना है देह में अहम बुद्धि सबकी होती है विपरीत भावना क्यों होता ठीक है और जगत सत्य सत्य है जगत विपरीत भावना क्यों ऐसा शंका करने पर तक्षण युगा दर्शयत लक्षण आ लक्षण है तो कहा जाएगा विपरीत भावना का लक्षण उसमें है देहाद में आत्मबुद्धि जरत में सच बुद्धि ये विपरीत भावना का लक्षण उसमें है इसलिए विपरीत भावना कहनी होगी ये दिखाना लक्षण है लक्षण दिखाने के लिए पहले विपरीत भाने का लक्षण कहते लक्षण विपरीत भावना विपरीत भावना का लक्षण कहते यद्यथा यदा वर्त तम हिवादी विपरीता भावना सैतदिधी था हित्वा यथा वर्त जो वस्तु जिस रूप से है तस्य तत्व हित्वा अथथाधि विपरीत तो भावना सै जो वस्तु जिस प्रकार हे रज्जुसर्प रूप से है। नहीं राज्य रूप से रहती है और राजित्व को छोड़ करके उसमें अन्य थात्व सर्वत्र बुद्धि उसके विपरीत भावना कहेंगे राज्य में सर्वपत्व बुद्धि तत्व हित तस्वत्व उस रूप को छोड़ कर छोड़ करके अन्य अन्य प्रकार का जो ज्ञान है वो विपरीत भावना है यथा पितादु अरिधि पित्रादि में शत्रु बुद्धि विपरीत भावना है यद वस्तु यथा वर्तते यदवस्तु चुक्ति आदि आदि शुक्त वर्तते यथा प्रकार शुक्ति कैन रूपेण वर्तते शुक्ति तो शुक्त वर्तते सुक्ति तो है. है कभी सुक्ति रजतरूप से हे कविशुक्ति तथा तत्व हित शुक्त हित शुक्त को छोड़ करके परित्यज्य हितकार से पर से बनता है अन्य छात्री अन्य छात्जतादिपत्व से बुद्धि रजतरपत्व तुप्ति में रजतुरपत्व ज्ञान होता है धी का ज्ञानम और विपरीत भावना से आज उसको कहते विपरीत भावना अतस्विन तद्बुद्धि अतस्मिन तदबुद्धि न तद, तद, तद इत सप्तमे तो हो जाएगा अतस्मिन अतस्मिन तदबुद्धि तद भिन्न में सर्प भिन्न सर्प बुद्धि यथार्थ ज्ञान है या नहीं रजत भिन्न में रजत बुद्धि विपरीत भाना है तस् तद्बुद्धि तद्भिन्न में तद्बुद्धि योग्य विपरीत भान तदाह तहम विपरीत भावना उदाहरण लथ पिता दू यथा ये विपरीत है का लक्षण बता दिया अब ये प्रकृति में घटाते उक्त तो लक्षण हम प्रकृति यूजी देह में हम बुद्धि जगत में सत्य तो बुद्धि विपरीत का लक्षण है लक्षण लक्षण घटाते हैं। आत्मा देहादिन्नो मिथ्या मिथ्याचेद जगत्यु देहाद्यात्म सत्य धीर विपर्य भावना भावना आत्मा मिथ्या भावना आत्मा अयम देहादि भिन्न है ये आत्मा देहादि से भिन्न है देह आदि से इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अज्ञान ये से भिन्न है जो मेरा है वो मैं हूँ मेरा मेरे से भिन्न होगा तो जो मेरा है वो मेरे से भिन्न है देह आपका है तो आप ही देह हो देहा आपका नहीं देह में कहते नहीं जो मामा शरीर कहते नहीं ये सर आपका है या ये सर आपका है ये सर आपका है या ये सर आपका है तो महमत है ना ये सर आपका है जिसमें मामा तो बुद्धि होती है जो ममा जो मदीय वो आत्मा से भिन्न होगा जो मध्य है मेरा है वो आत्मा से भिन्न है क्या तत्वपति माया तयथा कटकुंडल गृह मध्य ज्ञात तस्मत भिन्नम है आत्मा है कटक कुंडल गृह अपने से भिन्न है आत्मा नहीं होता है तथा मध्यत्व ज्ञातम एतत्म च मध्यत्व ज्ञात होता है मध्यम शरीरम मध्यम इंद्रियम मध्य प्राण बुद्धि मन जितने सब मध्य ज्ञात होते वो मेरे से भिन्न नहीं वो आत्मा है जिस प्रकार घर वस्त्र पुस्तक लेखन आदि मध्यत्व जो ज्ञात होते वो आपका स्वरूप है नहीं आपसे भिन्न है इसी प्रकार जो शरीर आदि देहादि है अपने से भिन्न है जिसमें मध्यत्व बुद्धि होते मैं नहीं देहादि भिन्न है आत्मा देहादि से भिन्न देहादि से आत्मा भिन्न आत्मा देहादि भिन्नोयम अयम आत्मा देहादि भिन्न इदम जगत मिथ्या च इदम जगत सपन प्रपंच दिखता है अनुभव करते हो आप करते। उस समय सत्य लगता है वास्तव वा ये सपन प्रपंच देखो जागृत प्रपंच सत्य है या मिथ्या है ये संशय है विवाद है वेदांति कहते मिथ्या अन्य लोग का साफ दिखता है सत्य है जागृत प्रपंच को पक्ष बनाना जैसे पर्वत में वन्नी है अथवा नहीं है विवाद पक्ष बनाते हैं और महानस में रसोई घर में धुआं निकलता है वन्नी है ये निश्चय होता है व्याप्ति ज्ञान हो जाता है ये ये धुमस तथा तत तत्र बन्नी तत है इसी प्रकार स्वप्न दृश्य रज सर्प सुरजता आदि को दृष्टान्त बनाओ वो मिथ्या है उसमें दृश्यत्व है यत्र दृश्यत्म तथा मिथ्यात्म ये व्याप्ति ज्ञान हो गया अब प्रपंच पूरा एक तरफ है वो सत्य या मिथ्या इसमें विवाद है उसको छोड़ दो प्रातिकी के वस्तु जितने रज सर्व सृक्ति रजतः स्वप्न दृश्य इसमें दृश्यत्व है मिथ्यात्व व्याप्ति ज्ञान हो गया यथ दृश्य तम तथा मिथ्या ये सारा प्रपंच में दृश्यत्व दृश्यत्व का समय आंख से दिखना तो प्रपंच गेय है सब ज्ञान का विषय है कोई प्रत्यक्ष दिखता है कोई अनुमान से होता है कोई शब्द से होता है तो रहेगा इसलिए क्या होगा यथात्र दृश्यत्म तथा मिथ्यात्म प्रपंचो मिथ्या दृश्यवात रज्जु सर्पवत् सपन दृश्यवत तो प्रपंच में क्या सिद्ध हुआ मिथ्यात्म ये तो अनुमान प्रमाण है श्रुतिक नास्त किंचन यह ब्रह्म में नाना है ही नहीं है नहीं दिखता है रज में सर्प नहीं होने पर दिखता है सत्य है नहीं नहीं, सर्प है रजू में नहीं।, नहीं, दिखता है कभी ब्रह्म काल में इसलिए सत्य है नहीं, ही होने पर दिखता है तो मिथ्या है श्रुति कहती ब्रह्म में जाओ कुछ है ही नहीं नाना दिखता है तो क्या होगा नहीं पर है तो मिथ्या है तो इसलिए जगत भी मिथ्या है कयो हो देहादे सत्य तो धीर कयो देहादि आत्मत्व तो बुद्धि और जगत में सत्य तो बुद्धि ये दोनों यथाध ज्ञान है विपरीत भावना, भावना इसको कहते और तो देहादी तो देहादी है अयम आत्मा वस्तुत्व देहादि वो भिन्न वस्तु तो देहादि से भिन्न है यद्यपि अहम मनुष्य यदि बुद्धि होती है वस्तु तो देहादि से भिन्न है इदम जगत मिथ्या एवं सत्यभिछा होने पर भी तयो तो आत्मजगत यथाक्रम आत्मा में देहादि रूपत्व तो बुद्धि और में सत्य तो बुद्धि बुद्धिश्चया का विपरीत भावना ये विपरीत भावना ही है ओम